परमहंसपरिब्रजकोपनिषद भगवयोपवीत्य सिखी सर्वर्मा पर ब्रह्म निष्ठा पर कथ्राह्मणे ब्रह्म पृछति सहोवाच विष्णुर्भो भोक यदतमानम तदेव योपववीत तस् शिखा तत्कर्म सपित्र सर्वकर्मकृत सब्राम सब्रह्मनिष्ठापर स ऋषि स तपस्वी स्रेष्ठ सर्व्येष्ठ सगद्गु स एवाह बिद्दे लोके परमहंसपरभ्राजको एव वेद पुरुषो महापुरुषो महापुरषो यि मयतिषते अहम चेवावस्थित सृत्य सती तो वमर्जिता स निंदाष सहिष्णु स षुर्वी वर्जि ष्भा विकारशन्य ज्येष्ठा ज्येष्ठाव्यवधानरिता स स्वातिरेकेण नान्य दा आरो न नमस्कारो न स्वाहा नविसर्जन व्यतिरिक्तो न विसर्जनपरो निन्दा व्यतितंत्रोपासको देवाध्यानशून्यो लक्ष्यालक्षवर्तकिदानंदिधन संपूर्णकोधो ब्रह्मवाहमस्मत ब्रह्म प्रणवाद यह कृतकृत्यो भवती सह परमहंत परिभ्राणित्योपनिषत ब्रह्मा ने पुनः प्रश्न किया है भगवान अयज्ञोपवीति अशिखी एवं समस्त कर्मों का प्रत्याग कर देने वाला ब्रह्मनिष्ठपरायण ब्राह्मण कैसे हो सकता है भगवान विष्णु ने कहा अद्वैत रूप आत्मज्ञान है जिसका यज्ञोपवीत है और ध्यान निष्ठा ही जिसकी शिखा है वह अपने सत्कर्म से पवित्र हो जाता है संपूर्ण कर्मों को वह कर चुका है वह ब्राह्मण है वह ब्रह्मनिष्ठ परायण है वह देव है वह ऋषि है वह तपस्वी है वह श्रेष्ठ है सर्वज्येष्ठ एवं सद्गुरु है वह मैं ही हूँ ऐसा जानना चाहिए इस इस्लोक में परमहंस परिद्राजक दुर्लभ है यदि कोई एकाध परम होता है तो वह नित्य पावन और वेद पुरुष है वह महापुरुष जिसका चित्त मुझमें ही अवस्थित रहता है मैं उसमें अवस्थित रहता हूँ वही नित्य तृप्त होता है वह सर्दी गर्मी मान अपमान और सुख दुख से रहित होता है वह निंदा और क्रोध को सहन कर लेने वाला होता है तथा सड उर्मियों से रहित होता है वह सदभाविकारों से शून्य होता है उसकी दृष्टि में बड़े छोटे का कोई भेद नहीं रहता अर्थात वह सबके प्रति समान दृष्टि रखता है वह सर्वत्र अपने आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता दिशाएं ही उसके वस्त्र हैं वह नमस्कार स्वाहाकार स्वधाकार और विसर्जन कुछ भी नहीं करता है वह निंदा स्थिति से परे होता है वह मंत्र तंत्र की उपासना भी नहीं करता वह किसी अन्य देव का भी ध्यान नहीं करता वह लक्ष्य अलक्ष्य से रहित होता है वह सभी से उपरत रहता है वह सच्चिदानंद अद्वैत चिदघन और संपूर्ण आनंद के बोध वाला मैं ब्रह्म हूँ ऐसी अनवरत भावना रखने वाला है जो ब्रह्म प्रणो के अनुसंधान से कृत्य हो जाता है उसे ही परमहंस परिद्राजक कहते हैं ऐसा इस उपनिषद का मत है अंतरंग यज्ञोपवीत और अंतरंग शिखा का विस्तार से उल्लेख पर ब्रह्मोपनिषद में किया गया है ओम भद्रम देवा भद्रम पश्ये माक्षम देवित पूषा स्वस्ति वृद्धस्रवास्तिषा विश्वेद स्त न्यो अरिष्टने बृहस्पतिर्दात ओं शातिश शातिशा हरि ओ समाप्ता